अथर्ववेदिया वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें प्रथम प्रश्न कबंधि कात्यायन कुतो व इम प्रजा प्रजा ये यह प्रश्न का उत्तर हो गया प्रजा प्रजापति रई और प्राण इसकी सृष्टि आगे उसे चंद्र आदित्य आगे दोअयन मास पक्ष दिवसा, ये रात्रि दिव दिवा ये हो करके आगे अन्न अन्न से रेत रेत से प्रजा ये क्रम कह दिया गया प्रजा शब्द का अर्थ यहाँ कहा गया शरीर आगे द्वितीय मंत्र के लिए अवतरणी का आरंभ कर द्वितीय प्रश्न के लिए अवतरणी का आरंभ कर रहे हैं टीका में प्रश्नातर प्रथम प्रश्नेन न संगतिमाह अन्य प्रश्न प्रश्नातरम आगे जो द्वितीय प्रश्न आएगा उसका प्रथम प्रश्न के साथ संगति कहते हैं भवष्य में प्राणो अत्ता प्रजापतिर इति उक्तं प्रथम प्रश्न का विचार में कह दिया गया जो प्राण हुआ प्रजापति का ही रूप और वही अत्ता हुआ अग्नि हुआ आदित्य हुआ ये सब कह दिया गया था तस्य तजापतत्व च अस्मिन् शरीरे चरीरे इति अव प्रश्न आरभ्य तस्य तस्य से प्रजापतिव प्रजापति, प्रजापति प्राणरूप बना है तो प्राण का प्रजापतिव और प्राण अत्ता है वो तो पहले कह दिया गया किंतु अभी अस्मिन् शरीरे इसी शरीर में प्राण उपलब्ध है और वही प्राण प्रजापति है अत्ता है अस् शरी अवधारित शरीर में इसका निश्चय करवाना है अवधारित इति प्रश्न प्रश्नः है ये द्वितीय प्रश्न आरंभ किया जाता है अवधारयतव्य इसका निश्चय करवाना है टीका में कहते हैं अत्ताश्वपथीति यह मंत्र आगे ग्यारहवा मंत्र आएगा तो वहाँ ये विश्वस्य सतपतिर अत्ता विश्वस्य सतपतीर इस प्रकार के वहाँ मंत्र है एकादश मंत्र यह अत्ता है यह जो प्राण अभी कहा जाएगा कि प्राण इस शरीर में उपलब्ध है और यही प्राण ये यह हो गया विश्व सतपति और अत्ता विश्व से पति सभी का ये भरण करने वाला है और ये अत्ता ये कहा जाएगा एकादश मंत्र में और ऐसो अग्निस्तपति इति आरभ्य ये पंचम मंत्र में आएगा एशो अग्निस्तपति ऐसो कह वह करके वही प्राण यह प्राण अग्नि अग्निपेण तपति इति आरभ्य पंचम मंत्र में आगे अरा इव रथ प्राणे सर्व प्रतिष्ठित ये ष्ठ मंत्र में आएगा इसमें कह दिया जाएगा कि ये प्राण में सब कुछ प्रतिष्ठित है जैसे अरा एवो रथ रथ का चक्र का जो नाभि होता है उसमें सारे और समर्पित रहते हैं और कहा और कहा जाता है जो साइकिल में जो उसका अंग्रेजी में कहते हैं स्पोक अर्थात जो परिधि से केंद्र पर्यत संयोग रक्षा करता है उसका और कहा जाता है बैलगाड़ी में होते जैसे वो सब नाभी में समर्पित होते हैं नाभि में समर्पित अर्थात नाभी ही उनका वास्तविक रक्षा करता रहता है उनका स्थिति बनाए रखता है इसी प्रकार की सब कुछ प्राण में ही प्रतिष्ठित अर्थ प्राण ही सबका स्थिति रक्षा करता है प्रजापति आगे सप्तम मंत्र में गया प्रजापति प्रजापतिरती गर्भे तोमेव प्रतिजाश इत्यादि न प्रजापतिर प्रजापति प्रजापतिरती गर्भे ओही प्रजापति ही गर्भ में आता है मतलब फिर जीव बन करके जीव बन करके अर्थात जीव पुनर्जन्म के लिए शरीर ग्रहण करने के लिए पुनः गर्भ में आता है कहते हैं प्रजापति में त्वमेव प्रतिजा से अर्थात आप ही प्रजापति हो फिर पुनः शरीर ग्रहण करते हो इत्यादि न प्रजापतिवरत्र वक्ष्यमाण्वात् द्वितीय प्रश्न के भिन्न भिन्न मंत्र में प्रजापति का ही कथन होगा अर मंत्र प्राण के विषय में विचार होगा अर्थात तो प्राण ही प्रजापति प्रजापति प्राणरूपेण ईशिश रूपेण रूपे स्वस्थित है कहा जाएगा ये शरीर में ही है प्रजापति इदम् इदम उपलक्षण पूर्व गतिश्रवणेन विरक्त बिना वक्ष्यम आत्मज्ञान असिदेर तदर्थम तदर्थ मंद फल विशेषा चाणोपाससारश्नदय आरंभ इदमुपल जो कहा गया भाष्य में तरह प्राण से प्रजापतिव त्वं, अस्म शरीर अवधारयतव्य अ प्रश्न यह प्रश्न का कार्य हो गया प्रजापति प्राण ही प्रजापति और अत्रिअारूपेण शरीर में विद्यमान है इसको निर्णय करवाने के लिए द्वितीय प्रश्न और कहते हैं कि उपलक्षण अर्थात तो अन्य कार्य भी द्वितीय प्रश्न करेगा क्या करेगा कहते हैं पूर्वम गतिश्रवण न प्रथम प्रश्न में गति कहा गया अर्थात उसका उपासना करने वाले जो होंगे अथवा केवल कर्म करने वाले जो होंगे उनका गति कही गई है या तो दक्षिणायन अथवा उत्तरायण गतिश्रवण है तो गति से जो विरक्त तो है अभी गति हमको नहीं चाहिए मुक्त होना है इस प्रकार की बुद्धि जिसकी हो गई किंतु अगर चित्ते ही काग्रियम नहीं है विरक्त तो हो गया क्यों कहते हैं मौल चला गया मौल अर्थात वासना वासना नहीं रहा तो विरक्त तो हो गया किंतु खाली वासना रहित तो होने से नहीं होगा वासना रहित तो अगर हो गया वेदांत तो श्रवण कर रहा है उसको क्षणिक निश्चय होगा किंतु उसका प्रभाव इतना नहीं रहेगा क्षणिक निश्चय अर्थात श्रवण करते करते कभी एक क्षण लगेगा हमें ही यह व्यापक ब्रह्म है उपासना नहीं है तो मन स्थिर है मन स्थिर होने से एक क्षण के लिए लगेगा हम तो ब्रह्म है किंतु उपासना नहीं किया तो मन अधिक समय स्थिर नहीं रहेगा तो जो यह क्षणिक निश्चय हुआ अभी उसका कोई निष्ठा आधार दृढ़ नहीं होगा अपरक्षण में फिर वही जीव तो बोध आ जाएगा आकर के सुख दुख करवाता रहेगा तो इसलिए उपासना के बिना केवल वासना रहित तो हो जाने से नहीं होगा उपासना भी आवश्यक है नहीं तो चित्त एकाग्र नहीं होगा इसलिए आगे निष्काम होकर के कर्म करना है वो तो कितने जन्म करना होता है तभी चित्त वासना रहित तो होता है नहीं तो ये वासना बना ही रहेगा आगे चित्त एकाग्र के लिए उपासना चाहिए तो उपासना हम लोग जो करते हैं शाम को महिमन पाठ करते हैं सुबह रुद्री पाठ करते हैं ये सब स्तुति है स्तुति उपासना गुण कीर्तनम स्तुति गुणचिंतनम उपासना गुण कीर्तन करेंगे बागिंद्रिया से उसको कहा जाएगा स्तुति और गुण का चिंतन करेंगे मन से उसको कहा जाएगा उपासना ये दोनों चित्त एकाग्र के लिए सहकारी होते हैं चित्त एकाग्रम बिना बक्ष्यमाण आत्मज्ञान असिद्धेश आगे जो आत्मज्ञान कहा जाएगा चित्त एकाग्र अगर नहीं होगा तो यह आत्मज्ञान सिद्ध नहीं होगा चित्त एकाग्रह अर्थात सत्गुण अधिक हुआ रजस्तमस रहेगा तो ये सब नहीं बनेंगे तो, तदर्थम तदर्थम अर्थात यह चित्तैकाग्र करने के लिए जो उपासना करना है वो उपासना के लिए ये द्वितीय मंत्र में ये विचार होगा तदर्थम पांच नंबर मणि में तदर्थम विरक्त चित्तकाग्र्याम ये द्वितीय प्रश्न आएगा और आगे टीका में है मंदा फल विशेषाथम च प्राणोपासनाथ प्रश्नद्वय आरंभ मंदा मंद अर्थात जिनके अंदर में बैराग्य दृढ़ नहीं है उनका फल विशेषार्थम च फल अर्थात तो उत्तरायण मार्ग होगा जो इसका उपासना करेंगे प्राण का उत्तरायण मार्ग में जाएंगे अपुनरावृत्ति गति होगी अपनरावृति गति उसके लिए प्राण उपासना उपासनाथम प्रश्नद्वय आरंभ प्रश्न अर्थात तो द्वितीय तृतीय प्रश्न पाँच रो टिप्पणी हम लोग देख रहे थे विरक्त चित्ते काग्रर्थम ये द्वितीय प्रश्न आ रहा है उपासना के द्वारा और मंदानम मंदानाम अर्थात अविरक्तान जिनका भी वासना ही नाश नहीं हुआ है अविरक्त तो उनके लिए फल विशेष फल विशेष अर्थात अपुनरावर्ती गति होगी उत्तरायण में जा करके आगे मुख्य प्राप्त करेंगे आगे ठीक है में यह दो प्रश्न आएगा ये सब कार्य के लिए उपासना करने के लिए और उपासना के द्वारा चित्त एकाग्र करके ज्ञान प्राप्त करना है अथवा अगर ज्ञान प्राप्त तो नहीं हुआ तब तो उत्तरायण मार्ग में जाएगा अगर अपना आश्रम कर्म बरना आश्रम कर्म अगर निष्ठावान होकर के करता है तब तो उसको लोक प्राप्ति अर्थात क्रम मुक्ति हो जाएगी अगर जिस आश्रम में जिस वर्ण में हो गया अगर उस कर्मों को निष्ठावान होकर के नहीं करता है भोग में प्रवृत्त होकर के अन्य कुछ कर लिया क्योंकि ये वर्णाश्रम जितना ऊपर ऊपर होगा उतने वो जीवन उतना कठिन है हम लोग शास्त्र में देखेंगे जैसे कहा गया शूद्र के लिए कहा गया सेवा करो शरीर से कर देगा वविश्य के लिए कहा गया कि आपको व्यापार करके अर्थात धन उपार्जन करना है धन का देना भी है दूसरों को यह और अधिक कठिन हो गया उसका अभी बुद्धि भी चाहिए साथ में जो केवल सेवा कर देगा क्या शरीर से सेवा कर दिया जो क्षेत्रिय होगा उसका जीवन वैश्य से और कितना कठिन हुआ अभी तो उसका प्राण किस समय में जा भी सकता है जब ब्राह्मण हो गया उसका जीवन तो देख लीजिए कैसा होना चाहिए तो गीता में जैसा आता है ना तप शौच संतोष आर्जवम ये सब होना चाहिए ज्ञान विज्ञान आस्तिकम वैराग्य ये सब दृढ़ रहना चाहिए तो उसका जीवन अर्थात यह लोग ये सबसे उसका कोई मतलब ही नहीं रहना है तो धीरे धीरे जीवन कठिन हो जाएगा इसी प्रकार की ब्रह्मचर्य गृहस्थ बान सन्यास ये सब आश्रम में देखेंगे धीरे धीरे ये कठिन होता जा रहा है तो अगर ऊंचे कुछ ले लिया तो तद तो अनुरूप होना भी चाहिए जीवन नहीं तो ले लिया तो ऊंचा जीवन किंतु जिएंगे तो नीचे का अर्थात ये हम भोग कर रहे हैं आराम कर रहे हैं तो होने से कहते हैं दुर्गति का कारण हो जाते हैं ज्ञाने न मुचते तपसा स्वर्गम नरकम विषय संगात त्रयो मार्गास तपस्वुना साधुओं के लिए तो विशेष कह दिया जाता है ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाएगा अगर अपना और निष्ठा के साथ पालन कर रहा है साधु हो गया जो कर्म करना है अगर वो निष्ठा के साथ कर रहा है तभी तो तपसा स्वर्गम आपनुयात स्वर्गम ब्रह्म लोका अर्थात जो उसका उपासना अथवा वेदांश्रवण इत्यादि कहा गया है अगर करेगा तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा वहाँ से मुक्त हो जाएगा अगर यह नहीं करके किसी प्रकार की विषय भोग में गया तो नरकम विषय संगात ये दुर्गति का कारण हो जाता है तो इसलिए ये सब बहुत ध्यान में रख कर के चलना है आराम का जीवन जीने के लिए अर्थात ये साधु नहीं हो गए तो अन्यत्री कहा जाता है ये ब्राह्मणस्य से तुदे होयम नोपभोगाय कल्पते इह क्लेशा महत्ते प्रत्यानंत्य सुखायच ऐसा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात आज का दिन में साधु ब्राह्मण अपना कर्म नहीं किए गिर गए इसलिए संन्यास ये सब चीज आया अगर ब्राह्मण जैसा निष्ठावान होकर के कर्म करते थे तब ये सन्यास कहाँ आया था ये सब गिर गए इसलिए संन्यास आया तभी तो अगर ये भी गिरेंगे गिरेंगे तो कौन बचाएगा तो ये ब्राह्मण का शरीर अर्थात साधुओं का शरीर उपभोग के लिए भोग के लिए समर्थ ही नहीं है अर्थात इसमें अधिकारी नहीं है भोग करने के लिए क्या करेगा यह क्लेशा या महते यहाँ महान क्लेश प्राप्त करने के लिए ये हुआ महान क्लेश अर्थात शरीर मन को रगड़ करके ये सब चलना है और प्रत्यानन्त सुखा ये जब शरीर छूट जाएगा अथवा ज्ञान भी हो जाए तब तो महत सुख होगा अगर वो नहीं कर रहे हैं तब तो फिर नरकम विषय संगत ये सब कहा जाता है उपासना इत्यादि करना है वेदांत श्रवण करना है वैराग्य दृढ़ रखना है ये सब तभी चलना है नहीं तो ये दुर्गति का कारण हो जाता है आगे टीका में तत्रापि श्रेष्ठत्व अत्रित्व प्रजापतिवादि गुण निर्धारणाथम द्वितीय प्रश्न तथापि त्रा अर्थात द्वय प्रश्न दो मध्य द्वितीय और तृतीय प्रश्न ये कार्य करेंगे कह दिया गया चित्त एकाग्र के लिए उपासना कहा जाएगा और फल विशेष मंदअ अधिकारी के लिए मंदअ अधिकारी लिए अर्थात लोक प्राप्ति की थोड़ा इच्छा है वो दोनों प्रश्न के बीच में जो द्वितीय प्रश्न उसमें प्राण में श्रेष्ठत्व अत्रित्व प्रजापतिव ये सब गुण निर्धारण किया जाएगा प्राण में ये द्वितीय प्रश्न और तदुत्पत्तियादि निर्धारण पूर्वकम तद उपासना विधान्थ तृतीयः प्रश्न इतनी द्रष्टव्यम तदुउत्पत्तियादि निर्धारण पूर्वक तदुत्पत्ति अभी किसकी उत्पत्ति ये द्वितीय तृतीय मंत्र में चलेगा प्राण क्योंकि द्वितीय तृतीय प्रश्न ये प्राण का विषय में होगा इसलिए प्राण के उत्पत्ति आदि कहाँ से होता है कैसा कार्य करता है ये सब निर्धारण करेंगे तस् उत्पत्ति तस्य उत्पत्ति आदि बहुव्रीही आगे तस्य निर्धारण आगे पूर्व यस्मत इतने इसमें समास आ गया और तदुउपासना उपासना तदुपासना तदपद उपासन, तद से प्राण प्राण का उपासना भी कहे जाएंगे इसके लिए तृतीय प्रश्न तो द्वितीय प्रश्न में प्राण का कुछ गुण विधान किया जाएगा ये गुण विधान क्यों कह उपासना करने के लिए और तृतीय प्रश्न में उसका उत्पत्ति आदि और निर्धारण करके उपासना करवाएंगे ये जितने सारे पुराण होते हैं वो जैसे हम भागवत देख लेते हैं भगवान का ऐसे जन्म हुआ ऐसे लीला हुई ऐसे यो हुआ ये सब क्यों कहते हैं कहते हैं ये वो चिंतन करना यही उपासना है क्योंकि हमारा मन में अभी सामर्थ्य नहीं है कि कोई निर्गुण निराकार को पकड़ लेगा और उसका चिंतन करेगा इसलिए सगुण साकार रूप सब दिया जाता है ताकि उसका चिंतन हो यही उपासन उपासना है गुण गुणचिंतनम उपासना इसी प्रकार यहाँ प्राण का भी ये गुण सब कहा जाता है तो श्रुति में जो उपासना कही जाती है वो अधिक परिमाण में थोड़ा निराकार आएगा जैसे भी प्राण में श्रेष्ठत्व अत्रित्व प्रजापतित्व तो कहेंगे इसमें आपको सीधा कोई आकार नहीं मिल जाएगा प्राण का आकार तो हिंदु पुराण इत्यादि में जो मिलेगा सो विग्रह देंगे क्यों भगवान विष्णु का ऐसे विग्रह श्री कृष्ण ऐसे हो गए राम जी ऐसे हो गए शिव जी ऐसे हो गए आदित्य रथ में चलने वाले हो गए ये सब अर्थात साकार करके और दिया जाएगा क्यों कि हैं श्रुति में अधिक निराकार आएगा वैश्वान उपासना कहा जाएगा पंचाग्नि उपासना कहा जाएगा ये सब में आपको इतना रूपों नहीं मिलेंगे पंचाग्नि में थोड़ा मिल जाएगा तो अर्थात गुण तो कहा जाएगा सगुण कहा जाएगा किंतु तो निराकार कहा जाएगा जिसका चित्र इतना शुद्ध नहीं होता है और निराकार बिल्कुल ग्रहण नहीं होगा उसके लिए पुराण में सब साकार कह दिया गया उपासना करने से फिर चित्त एकाग्र होता है तृतीय प्रश्न इत्यपि द्रष्टव्यम उपासना कहने के लिए प्राण का ही तृतीय प्रश्न आएगा द्वितीय प्रश्न में प्राण का गुण किया जाएगा और तृतीय प्रश्न में प्राण का उपासना कही जाएगी आगे मंत्र अथ हैैनम भार्गवो वैदर्भ पपछ भगवान कतवा प्रजां विधारय कतर यह प्रकाशये क प पुनरसा वरिष्ठ अथ हैन भार्गवो वैदर्भ पप्रछ भार्गवो ये यगे अर्थ पंचम ऋषि तय भी पप्रच्छ एनम एनम कहने कैनसे पिपलाद महर्षि पिप्पल आदम उनको जाकर के पूछे पूछें भी विदर्भ भव कह दिया गया था नाम है भार्गव भृगु गु गोत्रोत्पन्न पप्र्छ जा करके पूछें भगवान संबोधन करते हैं कति एव देवा प्रजा विधारयते कितने देव देव अर्थात ये कोई जड़ पदार्थ नहीं है देवता चेतन होते हैं इसलिए यहाँ तात्पर्य है कि शरीर को धारण करने वाले ये अर्थात ये देवता ये चेतन पदार्थ कौन होते हैं प्रजाम विधारयते तो ये प्रजा शब्द का अर्थ शरीर धारण करते हैं अत कतर ए तत्त प्रकाशयंते जितने धारण करते हैं और कौन इस शरीर को प्रकाश करते हैं प्रकाश करना का अर्थ कतर एत एक त अर्थात यह शरीर में रह करके अपना कार्य करते हुए यह बताते रहते हैं कि हम करते रहते हैं हम करते रहते हैं इस प्रकार की कौन है यहाँ ये भी पूछते हैं स्व कार्य ख्यापन भाष्य में कहा जाएगा स्व महात्म्य प्रख्यापनम और कह पुनर्यशां वरिष्ठ थी ये जितने शरीर को धारण करते हैं शरीर में रह कर के अपना कार्य करते रहते हैं इनमें से श्रेष्ठ कौन है इतने प्रश्न इन्होंने पूछ लिए भाष्य में अथ अथ अर्थात अनंतरम प्रथम प्रश्न का ऋषि कौन थे कवंधिक अत्यायन उनके बाद अभी हा, हा का अर्थ कहते हैं भाष्य में किलो किलो अर्थात प्रसिद्ध अर्थ में एनम पीपलाद महर्षि महर्षि भार्गवो वैदर्भि पप्रछ हे भगवान कति दे दवा प्रजा प्रजा का अर्थ शरीरलक्षण शरीर रूपी यही प्रजा होगे शरीर लक्षणाम में क्या समाज कर लेंगे प्रजा को कहेगा बौरी विधारयते विधारे अर्थात विशेषण धारयते विशेषण धारयते टीका धार धार में प्रजा शब्देन शरीरम एवं गृह्यते यहाँ प्रजा शब्द से क्यों न जीव प्रजा शब्द से जीव नहीं कहा जाएगा एक तो उत्पत्ति एक तो पहले हुआ था कि कुतो वाई ईमा प्रजा प्रजायन्ते अगर प्रजा शब्द से जीव को लिया जाएगा तो फिर जीव अनादि है न उत्पत्तिमान हो जाएगा फिर जीव अनादि है इसलिए पूर्व मंत्र में जो पूर्व प्रश्न में कहा गया था कुतोह वाई ईमा प्रजा प्रजा से और जीव को नहीं लिया जा सकता है तो शरीर को लेना पड़ेगा ये एक बात हुआ था और दूसरा यह जो जीव है जीव है, इसका धातु क्या है प्राण धारण है तो यह जीव प्राणों को धारण करेगा अभी पूछा जा रहा है कि ये प्रजा को कौन धारण करता है अगर प्रजा शब्द से जीव लेंगे तो अभी जीव प्राण को धारण करने वाला है और यहाँ क्या कह जाएगा प्राण प्रजा को धारण करता है अगर प्रजा शब्द से जीव ले लेंगे तो फिर हो जाएगा क्या प्राण जीवों को धारण करता है तकिन्तु तो किंतु जीव प्राण धारण अर्थात वहाँ जीव प्राणों को धारण करेगा तो इसलिए प्रजा शब्द से यहाँ जीवों को नहीं लिया जा सकता ये पंचोदशिकार कहते हैं कूटस्थे कल्पिता बुद्धिश तचित प्रतिबिंबक प्राणांग धारणा जीव संसारेण संयुज्यते कूटस्थे बुद्धि कल्पिता कूटस्थ चैतन्य निर्गुण निराकार उसमें प्रथमें बुद्धि प्रतिबिं कल्पिता होगे अतः त्र च प्रतिबिंबक बुद्धि में चैतन्य के प्रतिबिंब हो जाएगा चिदाभास हो जाएगा और अभी बुद्धि बुद्धिचिताभास मिल गए प्राणाना धारणा तभी प्राण का धारण करेंगे और करके अभी उनको जीव कहा जाएगा संसारेण स युज्यते जो शुद्धचैतन्यधिष्ठान चैतन्य ओ संसारेण नुज्यते यही जो बुद्धिचिदा विशिष्ट करके संसार से को प्राप्त कर लिए ठीक है प्रजा करीका प्रजाशन शरीरमे गृह्य जीवस् जीविकग्रहण से नहीं करना है तस्य प्राण ताणधारक तस्य प्राणधारक जीव से प्राणस्य धारक है वो इसलिए प्राण उसको धारण नहीं करेगा प्राणस्य धारक न तद धार्यो तो अभाव जीव प्राण का धारक हुआ इसलिए तद धार्य नहीं बनेगा तदपद से प्राण प्राण धार्य नहीं बनेगा जीवा शरीर भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा शरीर लक्षणाम इसलिए प्रजा शब्द का अर्थ हो गया शरीर भाष्य में आ गए कतरे बुद्धिंद्रिय कर्मेन्द्रिय विभक्ता एक प्रकाशनम् सो महात्म्य प्रख्यापनम प्रकाशयंते मंत्र आगे है कतर एक तद उसके लिए कहते हैं कतरे कतरे का अर्थात बुद्धिंद्रिय कर्मेन्द्रिय विभक्ता बुद्धिंद्रिय और कर्मेंद्रिय बुद्धिंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ये सब बीच में विभक्ता षष्ठी है टीका में विभक्ता में निर्धारण ष्ठी है ये कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय का बीच में कौन आगे भाष्य में कहा गया एक मंत्र में कहना न कतर एत प्रकाशयनते तो भाष्यकार कहते हैं कतरे एक प्रकाशन प्रकाशयनते एक प्रकाशन प्रकाशयनते इसका अर्थ हो गया स्वम्हात्म्य प्रख्यापन प्रकाशयते स्व महात्म्य कौन है जो अपना महात्म्य का प्रख्यापन का प्रकाश करता है अर्थात हम ये शरीर में रह करके यह करते हैं यह करते हैं इस प्रकार की जो अर्थात मानने वाले कहने वाले टीका में सो महात्म्य प्रख्यापन कैसे करते हैं इसमें शरीर में आकाश है वायु है तेज है जल है पृथ्वी है वो सब कैसे आकाश कहता है अवकाश दानादिकम आकाश आदि न आकाश अगर शरीर में नहीं रहेगा तो पूरा लोहपिंड जैसा हो जाएगा ठोस हो जाएगा तो फिर वो शरीर नहीं होगा तस्य प्रख्यापनम भाष्य में दिया अंतिम पंक्ति में सो महात्म्य प्रख्यापनम महात्म्य क्या है जो अपना कार्य जो करता रहता है शरीर में रह कर के तय प्रख्यापनम प्रख्यापनम तोकन प्रति प्रकटनम तो ये लोकों के प्रति प्रकटनम अर्थात कहना कि हम ये करते हैं ये करते हैं तत् तो तो प्रकाशयते कुर भाष्य में है प्रकाशयते प्रकाशयते तथा कुरी लोकों के प्रति उनका कार्य का प्रकटन करते हैं तभी तो यहाँ कह दिया गया प्रकाशनम प्रकाशयते भाष्य में अंतिम पंक्ति में है प्रकाशन शब्द का अर्थ हो गया सो महात्म्य प्रख्यापनम आगे प्रकाशयंत शब्द है तभी तो प्रकाशनम प्रकाशयंत्य ये क्या अर्थात जैसे कहेगा कि खाद्य को खा रहा है और खाद्य को नहीं खा करके क्या और पत्थर को खा लेगा तो इसी प्रकार के कहते हैं ये विशेष व्यवहार होता है ये कहाँ ऐसे होता है टीका में कहते हैं पाकम पचती इति पथ तो पाकम पचती अगर कहेंगे पचती तो उतने से अर्थ ज्ञान होगा नहीं होगा किंतु पाकम पचति जब कहेंगे जैसे कहेंगे गच्छति गच्छति नहीं कह कर करके कहेंगे गमनम करोति ये कह सकते हैं तो, इस सकते है। तो इसी प्रकार के जब गमनम करोति कहेंगे अभी गमनम ये क्रिया विशेष हुआ ना क्रिया सामान्य हुआ गमनम क्रिया विशेष करोति करोति क्रिया विशेष है ना क्रिया सामान्य है क्रिया सामान्य है तो जहाँ वही क्रिया दो प्रकार से व्यवहार हो जाएगा प्रथम तो क्रिया विशेष को कहेगा द्वितीय क्रिया सामान्य को कहेगा जैसे गमनम करोति कह देंगे तो वहाँ यही प्रयोग हो जाएगा अर्थात गमनम गच्छति इस प्रकार की जैसे पचनम करोति नहीं कह कर करके कह सकते हैं कि पाकम करोति करोती ए, पाकम पचति ये व्यवहार हो जाएगा प्रथम हो जाएगा क्रिया विशेष द्वितीय हो जाएगा क्रिया सामान्य इसको देखिए छः नंबर टिप्पणी देता है शो वाच्य विशेषार्थक पदांतर समिभ्या हारे हा चाहिए स्ववाच्य स्वपद से पचधातु उसका वाच्य विशेषार्थक विशेष अर्थात विशेष क्रिया को कहने वाले पद पद हो गया जैसे पाकम पाक पद का समारे समहार उच्चारणे सती पूर्व विशेषवाचिन पाक पचति पूर्वम पद कौन हुआ पाक तो, तो, हो गया विशेषवाचीन अर्थात पचधातु का विशेषवाच वाचक हो गया पाक और सामान्य परत्वे और आगे जब पचति आएगा वह सामान्यर्थक होगा सामान्य निदर्शन दर्शयति निदर्शन दृष्टान्त जहाँ वही क्रियापद धातु दो बार व्यवहार हो जाएगा एक तो विशेष विशेषाथ को कहेगा एक सामान्यर्थ को तो कहेगा निदर्शन दर्शयती पाक पचती भाष्य में पाक एटिका में पाक पचती व अवकाश अवकाशदादिकक स्व कार्य सर्वोक प्रक प्रकटनम यथा तथा कतरे कुर अवकाशाध्यानाक आकाश का कार्य है अवकाश देना स्वस्व कार्य अपना अपना जितने सारे शरीर में रह करके कुछ ना कुछ करते हैं वो सब अपना अपना कार्य को सर्वोक प्रकटनम यहातरे कुरोक प्रकटनम अर्थात सभी के प्रति अर्थात तो सूचित करना ये कौन इस शरीर में रह करके वो करते हैं अर्थात शरीर को धारण करके अर्थात हम ये ये करके इसका धारण करते हैं इस प्रकार के कहते हैं दो नंबर टिप्पणी दिया भाष्य में द्वितीय पंक्ति में पूर्व पृष्ठा में कतरे बुद्धि इंद्रिय कर्म इंद्र कर्मेन्द्रिय इंद्रिय के ऊपर दो नंबर टिप्पणी है थोड़ा संशोधन कर लेना है किंग यदो दो तकार चाहिए किंग यदो आगे निर्धारण है रैप नहीं होगा तद का ष्ठीअ तो हो गया तदो किंग यद तद, समाहर द्वंद्व हुआ समाहर द्वंद्व होकर के आगे अस आ गया तो असने किंग यदो यद निर्धारण है नी के ऊपर रेप है वो भी नहीं रहेगा दया रेक से डतरस भाष्य में पूर्व पृष्ठा में और अंतिम प्रश्न था को असो पुनर पुनर्सा वरिष्ठ ये जितने सारे शरीर को धारण करते हैं सो महात्म्य प्रख्यापन के द्वारा इनमें से वरिष्ठ वरिष्ठ प्रधानः है कार्यकरण लक्षणा नाम कार्यकरण ये सब में कौन वरिष्ठ है कर्ण ये सब इंद्रिय मन प्राण इत्यादि सब मिलाकर करके यह द्वितीय प्रश्न हो गया द्वितीय प्रश्न पूछे भार्गवी वैदर्भ भार्गवो भी, भार्ग भी पूछे अभी प्रश्न पूछने के बाद उसका उत्तर देंगे तस्में होवा च आकाशो होवा ऐसा वायुरग्निराप पृथिवीवा मनच्चु श्रोत्रंग ते वयम प्रकाश्यावदी वयेदाण्टभ्य विधारायाम तस्म स ह ह उवाच तभी तस्म से भागवाय स कहने से पिप्पलाद महर्षि ह उवाच कहे उत्तर दिए आकाशो ह वेव वायुराग्नि आपह पृथिवीवा मन चक्षु श्रोत्र चर्था आकाश आगे वायुराग्नि आप है मिला लेना है च चह दिए ये सब ये सब हो वैस देव तो आकाश कह करके एक ऐसो देवो कहते थे बाकी आगे सब चह देने से अर्थात ये सब भी देव है तो ये सब देव कह दिया अर्थात आकाश कहने से ये भूताकाश जड़ा आकाश को केवल नहीं लेना है उसका अभिमान देवताओं को लेना है इसलिए देव कहा गया आकाशो हो व देव अर्थात एते देवा आकाश वायु अग्निराप पृथ्वी बांग मन चक्षु श्रोत्रम श्रोत्र एते देवाह तो शरीर को कौन धारण करते हैं कहते एते ए ये सब देव तो इसमें आकाश ये इस सब का अभिमानी देवता लेना है आकाश वायु अग्नि आप पृथ्वी ये हो गया पंचभूत इनका जो अभिमानी देवता पृथ्वी देवता जल देवता, देवता, अग्नि जलदेवता अग्निदेवता वायुदेवता आकाशदेवता इस देवता, ये सब हो गए आगे बाग मना, चक्षु श्रोत्रम, बाघ कहने से ये कर्मेंद्रिय है ज्ञानेन्द्रिय है कर्मेंद्रिय और चक्षु स्त्रोत्र कहने से ये ज्ञानेन्द्रिय हो गए और मना दे दिया अंतकरण ते प्रकाश्य प्रकाश्य अर्थात तो सो महात्म्यम प्रकाश्य अभिवदती अपना कार्य को कहते हुए अभिवदंती या कहते हैं स्वमहात्म्य सो स्वकाश सो प्रकाश्य अर्थ स्व महात्म्य व्यक्ति क्या ख्यापन करेगा अपना महात्म्य अभिवदंती क्या कहते हैं वयम एक बाणम अवस्टभ्य विधारयाम तहम तो हम ये वाण बाण अर्थात शरीरम तो ये गतिगंधनो गंधन अर्थात तो गंधयुक्त तो है ये शरीर इसको अवष्टभ्य विधार इसको धारण करते हैं कैसे अवष्टभ्य ये धातु है स्टभि रोधन अर्थ का अर्थात तो इसको हम रोधन करके एकत्र करके धारण करते हैं नहीं तो इसे बिखर जाएगा तो इसमें प्राण का नाम नहीं है वायु का नाम है किंतु प्राण का नाम सीधा नहीं है तो ये सब इस प्रकार की कहते रहते हैं और प्राण चुप बैठा है अभी विचार चल रहा है प्राण का वो किंतु तो नहीं कर रहे ते प्रकाश्य अर्थात ये सब जो अन्य हो गए ये सब अपना महात्म्य कहते हैं भाष्य में एवं पृष्ठवते तस्मय स होवाच तस्मय का अर्थ हो गया पृष्ठवते पृष्ठवत में क्या प्रत्यय हो गया तब तुम होने से धातु क्या थामसायाम प्री ग्रहि ज्या वी व्यधि वृष्टि बिचती बृषति पृछति बृजती न घि ठीक है तो अभी ये हो गया प्री आगे पृछ था चकार छकार अभी पर में तो अनुनाशिका नहीं है छो अनुनासिके च ये च से ऊपर से आ रहा है झली तो उसे ये चो को क्या, इसको क्या हो गया चोह सुठ त तो और उठ स हो गया स होने के बाद ब्रश व्रश से फिर मुर्दो हो गया तृष्ठवते तो तस्में स होवा च पीपलाद महर्षि ने कहे आकाशो होवा वाह ए यह देव अर्थात धारण करने वाले यह देव आकाश है आगे वायु अग्नि आप पृथ्वी इति पंच पंचमहाभूतानी ये पंच पंचमहाभूत शरीर आरंभकाणी शरीर का आरंभ है ये पांच महाभूत तो ये पांच महाभूत शरीर का आरंभ करते हैं तो मनुष्यों का शरीर को पार्थिव क्यों कह दिया जाता है प्रधान है तो जैसे कहते हैं जो पृथ्वी मिलता है जो पंचीकृत पंच महाभूत पृथ्वी है इसमें अपंचीकृत बाकी चार भूत भी है इसको पृथ्वी क्यों कह दिया जाता है प्रधान होने से ये ब्रह्मसूत्र है भूयअस्वात् तदवाद तदवाद भूय इसको पृथ्वी क्यों कहा जाएगा इसको जल क्यों कहा जाएगा कहते हैं तदवाद तस्वाद कथनम क्यों कहते हैं कहते हैं भूयअस्वात् शरीर आरंभ का आगे बांग मनोचक्षुस््रोत्र इत्यादी इसमें वांग योग्या कर्मेंद्रिय अर चक्षुस्त्रोत्र ये हो गए ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय बुद्धिंद्रिया ते कार्य कार्यलक्षण करणलक्षण ना अभी पांच भूत कह दिए वांग चक्षु चक्षुश्रोत्र कह दिए इनमें से कुछ हो गए शरीर आरंभक और कुछ हो गए ये इंद्रिय के था तभी शरीर आरम्भ को स... कार्यकर्ण तो कार्यकर्ण संघात में कार्य किसको कहा जाता है शरीर, शरीर को और कर्ण इंद्रियों को इसलिए ये जितने देवों का नाम यहाँ कह दिया उसमें तो कुछ कार्य रूप हो गए शरीर आरम्भ को हो गए और कुछ कर्ण रूप हो गए बांग मन मनोचक्षु श्रोत्र इत्यादि कह दिया ते देवा वो सब देवा देवा अर्थात तो अभिमानी देवता यहाँ तक पहले टीका में देख लेंगे वक्ष्यमाण अभिव अभिवदनादि व्यवहार सिद्ध्यर्थम चेतनत्म संभावितम देव इति विशेषण वक्ष्यमाण अभिवदनादि व्यवहार क्योंकि प्रकाश अभिवदंती कहते हैं अगर कहने वाले होंगे तो फिर आकाश वायु अग्नि ये सब केवल भूत जड़ अंश लिया जा सकता है तो क्योंकि अभिवदंती कहा जाएगा तो अगर बाघ इंद्रिय व्यवहार करने मतलब चेतन कार्य करते हैं तो अभिवदन आदि व्यवहार सिद्धि अर्थम सिद्धि के लिए अभिवदन आदि व्यवहार व्यवहार चार प्रकार के होते हैं उसमें एक हो गया अभिवदन बाकी और क्या क्या है अभिज्ञा अभिवदन द्वितीय हो गया आगे आनोपादान अर्थक्रियाकारित्व में चार प्रकार के व्यवहार होता हैं अभिज्ञा ज्ञान होता है ये भी एक व्यवहार हो रहा है कुछ नहीं कर रहा है खाली किंतु ज्ञान हो रहा है अभिवादन कह रहा है शब्द उच्चारण कर रहा है ये भी एक व्यवहार है हान उपादान इसको ग्रहण किया और इसको त्याग कर दिया ये भी व्यवहार हुआ और चतुर्थ ये तीन प्रकार की नहीं है किंतु घट है और उसमें जल है अभी हम हमको उसका ज्ञान भी नहीं हो रहा है और हम उसका कोई कथन भी घट इति कथन भी नहीं कर रहे हैं हान उपादान भी नहीं कर रहे हैं फिर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं जल धारण करके उसको कहा जाएगा अर्थक्रियाकारितुम अर्थ प्रयोजन प्रयोजन सिद्धि करना ये चार प्रकार के व्यवहार होते हैं और यहाँ दिखाया गया अभिवदन रूपक व्यवहार करते हैं ये व्यवहार सिद्धि अर्थम ये सब में चेतनत्व संभावितुम दिखाने के लिए देव इति विशेषण जो कहा गया एस एष देव ये देव कहा गया चेतन तु दिखाने के लिए अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषागति न्याय न्यायेन ये न्याय न्याय ब्रह्मसूत्र देखिए इसको थोड़ा देखेंगे तीन नंबर टिप्पणी दे दिया अभिमानी अभिमा ते इमे प्राणा अहम श्रेयसे सेबदमा वो सब प्राण प्राणअर्थ गौण प्राण गौण प्राण इंद्रिया ये सब विवधमाना विवाद करने लगे क्यों अहम श्रेयसे मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार विवाद करने लगे इत्यादि प्राणादि प्राणादि अभिमानी देवतानां प्राणादिअिमी भवति यहाँ प्राण कहने से इंद्रिय क्योंकि विवाद करते हैं परस्पर में एक ही प्राणा हो जाएगा तो विवाद नहीं है तो यह प्राणादि शब्द से प्राणादि अर्थात इंद्रियों का अभिमानी देवताओं का ग्रहण होगा कुतः क्यों कहते हैं विशेष अनुगति विशेष क्या है कहते हैं विशेषणम विशेष आगे कहते हैं और अनुगति ताभ्याम विशेष अनुगतिभ्याम विशेषणम विशेष अनुगतिश ये बीच में विराम नहीं बड़े महाराज जी दे दिए होंगे तो अनुगति ताभ्याम क्योंकि विशेष अनुगतिभ्याम ये व्याख्येय है इसका व्याख्यान करते हैं विशेषण विशेष अनुगतिश्च विसर्ग है तो संभवतः फिर विराम होगा वहाँ बड़े महाराज में और अनुगति ताभ्याम ये विशेषण दिखाते हैं एकता ह वै देवता अहम श्रेयसे विवधमा प्राण चेतनवाचिना देवता शब्दन विशेष त वे देवता तो ऐता अर्थात ये जो सब देवता किसको कह रहे हैं प्राणों को कह रहे हैं तो ये प्राण का विशेषण दे दिए देवता देवता चेतन होते हैं तो ये प्रथम हो गया कि विशेष दे दिया विशेषण विशेष का अर्थ विशेषण विशेषण क्या दे दिया प्राण का देवता देवता शब्द अगर प्राण का विशेषण होगा तो अभी जड़ को लेंगे ना चेतन को लेंगे चेतन को एक बात हो गया दूसरा कहते हैं अनुगतिश अनुगति प्रवेश अग्निर् बाघ भूतवा मुखम प्राविशत इस प्रकार की वायु प्राण भूतवा प्राविशत नासिके प्राविशत इस प्रकार के तैतरिय मंत्र उपनिषद अभी अग्नि अग्नि कहने से अग्नि अग्निदेवता क्योंकि प्रवेश करता है प्रवेश करने वाला कोई जड़ नहीं हो जाएगा अग्निर् बाघ भूतवा अग्नि ही बाघ बन करके मुख में प्रवेश किया तो यह अनुभूति हो गया विशेष और अनुगति ये दोनों इत्यादि मंत्रार्थवादादीसु सर्व तदिमानी देवता अनुगति श्रवणच तो इंद्रियों का जहाँ इस प्रकार की कोई क्रिया परकत्व मिलता है वहाँ अभिमानी देवता को लेना है टीका में अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषागति न्याय न्याय न अर्थात तो ब्रह्मसूत्र का जो अधिकरण होते हैं उसको न्याय कहा जाता है विचार करके निर्णय करते हैं यही न्याय है आकाशादी अभिमानी देवता ग्रहणार्थम यह देवता को लेना है तच्च विशेषण वायु आदिषुअप सर्वत्र संबोध संबद्यते इनको सब चेतन लेना है आकाश को चेतन लेना है इसके लिए क्या प्रमाण दिए मंत्र में क्या शब्द है देवा अभी कहते हैं तत्स विशेषण तभी तो विशेषण क्या हो गया चेतन कहने के लिए देवा वह विशेषण वायु आदि भी सर्वत्र संबद्ध थे आगे जो दिया वायु अग्नि आप पृथ्वी ये सब में देव शब्द विशेषण करके उनको चेतन लेना है अभिमानी देवता लेना है वाक ग्रहणम करण्रिय उपलक्षणार्थम जो मंत्र में कहा गया वाघ वह कर्मेंद्रिय का उपलक्षण और चक्षुरादिग्रहण चक्षुरादी आदि कहने से किसकोलियांद्रिय उपलक्षण की मात्र भाष्य में कह दिएपंक्ति अंतिम कर्मेंद्रिय बुद्धिंद्रिया ते कार्यलक्षण करे दें आत्मन टीका मे कार्यलक्षण शरीरकारेण पारिणता आकाशादय कार्य हो गया शरीर और कर्णलक्षण इंद्रििया आगे भाष्य में अंतिम पंगि में ते देवा आत्मनो महात्म्य प्रकाश्य अवद्ती स्पर्धम अहंश्रेष्ठता ये कथम वदी वो सब देवता दैवता देवता आत्मनो महात्म्य प्रकाश्य प्रकाश्यम पद छूट गया यहाँ जोड़ना है आत्मनो महात्म्य महात्म्य का अर्थ प्रकाश्यम प्रकाश्य अवद्ती महात्म्यम का अर्थ कहते हैं प्रकाश्यम जो दूसरों को बताया जा सकता है वही महात्म्य कोई अपना दुर्गुण दूसरों को इतना जल्दी बता नहीं देता वो तो बहुत जब नज़दीक होते हैं तभी तो कहते हैं भाई ऐसा कठिनाई है क्या करेंगे नहीं तो दूसरों को कहने का समय है तो अपना महात्म्य अधिक ही कहेंगे महात्म्यम प्रकाश्यम महात्म्य का अर्थ हो गया प्रकाश्यम वह प्रकाश्य जो महात्म्य है उसका प्रकाश्य प्रकाशन करते हुए अभिवदंती तो क्यों कहते हैं अपना महात्म्य कहते हैं स्पर्धमाना परस्पर के साथ स्पर्धा करते हैं क्यों स्पर्धा करते हैं अहम श्रेष्ठता ये अहम श्रेष्ठ इस प्रकार की अर्थात अपना श्रेष्ठत्व को प्राप्त प्रतिपादन करने के लिए ठीक टीका में अवकाश अवकाशदादि रूपम शरीरधारण एकत्मक प्रकाश्यम स्वकार्यम प्रकाशसर्वोक प्रकटम यथा तथा अभितः सर्वतः कृत्ता अभीवद्ती प्रत्येकं सर्वत शरीरधारण इति वयम कूर्मी वदती आकाशादीना अवकाशदनाद आकाश का कार्य हो गया अवकाश देना शरीरधारण एकत्मक शरीरधारण जो होता है उसका एक अंश आकाश करता है तो वो जो आकाश का कार्य हो गया वही हो गया प्रकाश्यम अपना जो दिखाने वाला चीज है स्व कार्यम क्या दिखाएगा आकाश अपना कार्य मैं अवकाश देता हूँ इसको प्रकाश्य प्रकाशन करता हुआ ये ले बनता है प्रथम प्रकाश्यम ये रिहलोरण्यत काश्री दीप्त धातु से नियत हो गया काश्यम। प्रकाशन योग्य अभी उसको प्रकाश करके सर्वलोक प्रकटनम यथा तथा कृतवा जैसे प्रकाश करने से सर्व सर्वलोक सभी को पता चलेगा ऐसे कृत अभिवदंती कहते हैं अभीतः सर्वतः कृष्ण शरीरधारणम अभिवदंती अर्थात कहते हैं सर्वतः सबको कहते हैं कृष्णम शरीरधारण प्रत्येक वयमे कुर्म प्रत्येक कहते हैं मैं ही शरीर का धारण करता हूँ मिलकर के नहीं कहते हैं वयम कुर्म कर्म अर्थात प्रत्येक वयमे कुर अर्थात यहाँ व्यय अर्थात अपने आप को बड़ा मानने से व्यय कहना तो प्रत्येक को कहते हैं मैं ही शरीर को धारण करता हूँ यह उनका अंदर में विवाद आरंभ हुआ आज यहाँ तक ओ संग नो मित्र संगण बृहस्पति ्रमो ब्रम नमस्ते प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आमा ओम शांति शांति शांति ओम